श्री राम कृष्ण भक्त मालिका शंभूचरण मलिक श्री शंभूचरण मलिक के पिता का नाम सनातन मलिक था वे अपने पिता के अकलौती पुत्र थे ये जाति के स्वर्णकार थे कलकत्ते के सुंदरिया पार्टी मोहल्ले में उनका मकान था दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निकट अपने उद्यान भवन में भी वे प्रायः निवास करते थे ब्राह्म समाज और विशेषकर श्री युद्ध केशव के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था एक विदेशी व्यापारी के कार्यालय में व्यवस्थापक का कार्य करके उन्होंने काफी धन कमाया था अपने चरित्र भक्तिमत्ता एवं दानशीलता के फलस्वरूप वे जनसाधारण के श्रद्धा के पात्र थे धनी होते हुए भी वे बाग बाजार से पैदल चलकर दक्षिणेश्वर के उद्यान भवन में आया करते थे एक बार किसी ने कहा इतना लंबा रास्ता है गाड़ी में क्यों नहीं आते कोई दुर्घटना हो सकती है इस पर शंभु बाबू का मुंह लाल हो उठा और उन्होंने उत्तर में कहा क्या कहा उनका नाम लेकर निकलता हूं और दुर्घटना ऐसा था उनका विश्वास उनका दान चलता ही रहता था कोई भी प्रार्थी विफल नहीं लौटता था ब्राह्म समाज के साथ संपर्क होने के कारण धर्म के बारे में उनके विचार अत्यंत उदार थे वे बाइबिल आदि भी पढ़ा करते थे एक बार श्रीयुक्त केशव चंद्र को साथ लेकर वे श्री रामकृष्ण के पास गए थे काली मंदिर के समीप ही निवास करने के कारण ठाकुर के साथ उनका परिचय अनायास ही हो गया था ठाकुर प्रायः उनके उद्यान भवन में जाकर भगवत चर्चा करते हुए काफी समय बिताया करते थे इसीलिए एक दिन मल्लिक महाशय ने श्री रामकृष्ण से कहा तुम आते आते हो, हो। तो मेरे साथ बातें करते, अवश्य आनंद मिलता है, है, भक्त जैसे भगवान को चाहता है, वैसे ही वह यह सोचकर प्रफुल्लित होता है कि भगवान भी उसकी खोज में फिरते हैं शंभु बाबू से परिचय होने के पूर्व ही योगाूढ़ अवस्था में ठाकुर ने जान लिया था कि जगदम्बा के विधान वस्त एक भाग्यवान व्यक्ति उनके सेवक एवं रसदार के रूप में नियुक्त होने वाला है वे गौरवर्ण के व्यक्ति है उनके सिर पर ताज है। बहुत दिन बाद मलिक महाशय से परिचय होने पर ठाकुर समझ गए इसी को पहले भावावस्था में देखा था श्वेत मथुरा विश्वास के शरीर त्याग 16 जुलाई अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी के पश्चात पानी हाटी के श्रीयुद्ध मणिमोहन सेन ने कुछ की की जिसके फलस्वरूप मणिमोहन को और अधिक सेवा करने का अवसर नहीं मिला उसी समय से लेकर 1877 ईस्वी में शरीर त्याग तक शंभुबाबू अन्य भाव से श्री ठाकुर और श्री माता जी की सेवा में लगे रहे उनकी किसी भी आवश्यकता का जैसे खाद्य सामग्री या कलकत्ता आने जाने का गाड़ी भाड़ा आदि पता लगते ही शंभु बाबू उसे पूरा कर देते थे ठाकुर से उन्हें जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त हुई थी उसी का स्मरण करते हुए ठाकुर जी को गुरु जी कहकर संबोधित करते थे ठाकुर इस पर नाराज होकर कहते कौन किसका गुरु है तुम्हें मेरे गुरु हो इस पर भी शंभु बाबू विरत नहीं होते थे तथा अपने ही ढंग से गुरुजी के साथ भावों का आदान प्रदान करते रहते थे मल्लिक महाशय की पत्नी भी त्री ठाकुर और श्री माता जी के प्रति असीम भक्ति विश्वास रखती थी तथा दक्षिणेश्वर में माता जी के निवास काल में प्रति जय मंगलवार को उन्हें अपने घर लाकर देवी ज्ञान से उनके श्री चरणों का शोषोपचार पूजन किया करती थी माताजी को काली मंदिर से लगे छोटे से नौबत में कष्टपूर्वक देख कर शंभु बाबू ने काली मंदिर के उद्यान के समीप एक भूखंड ढाई सौ रुपये नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी एवं श्री रामकृष्ण के भक्त कप्तान श्री विश्वनाथ उपाध्याय की सहायता से उस जमीन पर माता के निवास के लिए एक मकान बनवाया ग्यारह छिहत्तर ईस्वी को उन्होंने उस जमीन तथा मकान का दान पत्र लिख दिया वे अन्य प्रकार से भी माताजी की सेवा में तत्पर रहते थे एक बार माताजी को पेचिस की व्याधि हो जाने पर उन्होंने चिकित्सा में मुक्त हस्त धन व्यय किया था शंभु बाबू भक्त और कर्मयोगी थे ठाकुर के दिव्य संघ के फलस्वरूप उन्हें अध्यात्म पथ पर आलोक दिख पड़ा था और उसके प्रभाव से उनके धर्म विश्वास को पूर्णता तथा सफलता प्राप्त हुई थी जनकल्याणार्थ उन्होंने दातव्य चिकित्सालय आदि की स्थापना की थी वे उनकी संख्या बढ़ाना चाहते थे वे ठाकुर से कहा करते थे मेरी इच्छा है कि अपना धन सत्कर्म में व्यय कर सकूं, या या आशीर्वाद दो कि मैं अपना यह ऐश्वर्य उनके श्रीचरण कमलों में सौंप मर सकू ठाकुर अपने इस अनुगत भक्त को केवल समाज सेवक की श्रेणी में ही न रखकर उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियों का अधिकारी बनाना चाहते थे इसीलिए शंभु बाबू की इस प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने कहा था ईश्वर का दर्शन होने पर क्या तुम उनसे अस्पताल डिस्पेंसरी ही मांगोगे तथा यह तुम्हारी दृष्टि में ऐश्वर्य है उनको तुम क्या दोगे उनकी दृष्टि में यह मिट्टी पत्थर के सदृश है जो कार्य सामने आ पड़े जिसे करना अत्यंत आवश्यक हो उसी को निष्काम भाव से करना चाहिए शिक्षा स्वेक्षापूर्वक ज्यादा कामों में अपने आप को फंसाना अच्छा नहीं वस्तुतः श्री रामकृष्ण ने शंभु बाबू को अपनी संस्थाएं बंद करने को नहीं कहा या फिर उनके द्वारा अपनाए हुए कर्मयोग के मार्ग को भी त्याग देने का उपदेश नहीं दिया मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है इसी दिशा में उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित करना चाहा था और इसके साथ ही आसक्तियुक्त कर्म का दोष बताया था अतः ठाकुर का उपदेश सर्वदा नेति के पथ पर चलता हो ऐसी बात नहीं दुर्बल मानवों को वे इति के पथ पर भी चलाया करते थे शंभु बाबू को ऐसा उपदेश देने का कारण बताते हुए उन्होंने स्वयं ही कहा था भक्त आदमी था इसीलिए मैंने उसे ऐसा कहा था उन्होंने उनको यही कहा था यह सब कर्म अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है परंतु वह है बड़ा कठिन, और जो भी करो, पर मन में यह स्मरण रहे कि तुम्हारे मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर उपलब्धि है न कि अस्पाल अस्पताल डिस्पेंसरी आदि कर्म आदि कांड है जीवन का उद्देश्य कर्म नहीं है ठाकुर की यह उपदेश सुनते कितने सफल हुए थे यह हम शंभु बाबू की बातचीत पर से ही स्पष्ट समझ पाते हैं एक दिन शंभु बाबू ने हृदय से कहा दो, मैं गठरी बांधकर बैठा हूं इस पर जब ठाकुर आपत्ति करते हुए कहते क्यों अशुभ बात करते हो तो शंभु कहते नहीं जी कहो कि यह सब छोड़कर उनके पास चला जाऊं भगवान पर उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा था सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे अवश्य ही सुनेंगे उस समय उनका मुखमंडल आरक्त तो हो उठा था शंभु बाबू के दक्षिणेश्वर उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण की जो लीलाएं हुई थी उनका बहुत कम अंश ही पुस्तकों में लिपिबद्ध हुआ है ईसा मसीह का दर्शन पाने के पूर्व श्री रामकृष्ण शंभु बाबू से ही डायबिल सुनकर ईसा मसीह के पवित्र जीवन तथा उनके संप्रदाय स्थापन के बारे में जान सके थे दक्षिणेश्वर में शंभू बाबू का एक दातव्य चिकित्सालय था एक बार ठाकुर के पेट में कुछ तकलीफ हुई शंभू बाबू ने उन्हें एक खुराक अफीम लेने की सलाह दी और जाते समय उन्हें याद दिलाकर उनसे वहले जाने को शंभू बाबू के उद्यान में जाने पर ठाकुर प्राय कई घंटे बातचीत में बिताया करते थे उस दिन भी ऐसे ही काफी समय व्यतीत हो गया दोनों ही अफीम की बात भूल गए लौटते समय ठाकुर को इसका स्मरण हो आया तो वे पुनः लौट कर आए पर पता चला कि शंभु बाबू जा चुके हैं अतः कर्मचारी से ही अफीम मांग लेकर वे मंदिर की ओर लौटने लगे परंतु शंभु बाबू से न मांगकर उनके कर्मचारी से मांग लेने पर जो सत्य की च्युति हुई थी उसके फलस्वरूप उन्हें रास्ता ही नहीं दिखाई दिया कारण समझ जाने पर ठाकुर अफीम लौटाने आए पर देखा तो दरवाजा बंद है और कर्मचारी का कहीं पता नहीं अन्य कोई उपाय न देकर उन्होंने खिड़की से ही पुड़िया भीतर डालते हुए कहा अजय यह रही तुम्हारी अफीम तत्पश्चात उन्होंने देखा कि आंखें साफ हो गई है रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है फिर अपने कमरे तक लौटने में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई एक और दिन ठाकुर अपने गुरु भाई श्री गिरिजा तथा शंभु बाबू के साथ बातचीत कर रहे थे बातें करते करते रात हो जाने पर वे मंदिर को लौटने के लिए रास्ते पर आए पर गहरे अंधकार के कारण दिशा का ठीक बोध नहीं हो पा रहा था उस समय गिरजा ने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी पीठ से ज्योति निकालते हुए मंदिर उद्यान के द्वार तक का स्थान आलोकित कर दिया और ठाकुर उसकी सहायता से अपने कमरे में लौट आए शंभु बाबू के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है उन्होंने अठारह ईस्वी में शरीर त्याग किया था चार वर्ष तक श्री ठाकुर और माताजी की सेवा करने के पश्चात रोग के कारण शंभु बाबू के सैयाग्रस्त हो जाने पर ठाकुर उन्हें देखने गए थे लौटकर उन्होंने कहा शंभु के प्रदीप में तेल नहीं है बहुमूत्र रोग के फलस्वरूप सन्निपात होकर शंभु बाबू का शरीर त्याग हुआ पीड़ित अवस्था में भी उनके मन की प्रसन्नता एक दिन के लिए भी नहीं गई थी शंभु बाबू का पैतृक मकान कमल स्ट्रीट पर था परंतु बाद में शंभू बाबू की स्मृति में उसका नामांतरण होकर वह शंभु मल्लिक लेन बन गया